हम्म ठंडी आ भरी और फिर आगे बोलने लगी सर एक बात बताओ आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पहले आपने हाथ काटने वाले केस को सॉल्व किया फिर रविंद्र चोपड़ा को पकड़ा फिर रमेश सावरकर मर्डर केस और अब ये उन्नीस सौ का किडनैपिंग केस आप कैसे इतने बड़े बड़े केस इतनी आसानी से निपटा देते हैं मैंने सुनाया की मिस्टर आर के चोपड़ा ने पुलिस को इस केस को सोल्व करने के लिए बहुत बड़ा इनाम दिया शायद उन्होंने जितना पहले अनाउंस किया था उससे भी ज्यादा पैसा दिया और डिपार्टमेंट की तरफ से अलग इनाम दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है कुल मिलाकर अगर आपको सारा पैसा अकेले नहीं भी मिला तो भी आप काफी पैसे वाले ही हो है ना ओ रियली विक्रांत ने सुनिधि की बात को इग्नोर करते हुए लेकिन वो और भी न्यू सुनने को उत्सुक हो रहा था सो उसने सुनिधि से पूछा अच्छा कुछ और सुनने को मिला के रिलेटेड फिर सुनिधि ने बताया कि नितिन खरबंदा को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया है 26 साल बाद अपने बेटे को वापस पाकर खरबंदा हालांकि रमाकांत ने छब्बीस तो देखी ही नहीं थी डॉक्टर का कहना है की जब वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होता चला जायेगा उधर जब करण मलहान की कजिन सिस्टर शीला महाजन को यह पता चला की उसके चचेरे भाई ने उसके बेटे की किडनेपिंग की थी और उसका मर्डर किया था तो गहरा सदमा लगा जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां अभी भी उनकी हालत बहुत खराब चल रही है लग रहा है की कि इस किडनैपिंग केस में एक और जान जाएगी रमाकांत और अशोक को इस वक्त हाई सिक्योरिटी में रखा गया है क्योंकि तो सीनियर ऑफिसर्स को डर है कि कहीं मिस्टर आर के चोपड़ा और मलिक साहब अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए अशोक और रमाकांत की फैमिली और बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे अब चोपड़ा और मलिक साहब तो शहर के जाने माने नाम है उनके लिए ये सब करना बहुत बड़ी बात नहीं है सो so, हायर अप्स ने उन्हें समझाने के लिए एक कंडोलेंस मीटिंग रखी उसमें चोपड़ा और मलिक साहब समेत सभी मरे हुए बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया फिर उन सभी को पुलिस में साफ शब्दों में समझा दिया कि अगर कोई बदले की भावना से अशोक या रमाकांत के फैमिली में परेशान करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी वो लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग है मुझे नहीं लगता की वो ऐसा कुछ करने का प्लान भी बना रहे होंगे उधर रमाकांत और अशोक को पुणे की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। या मुंबई की जेल में सघन जांच की, की। फिर पता चला कि रमाकांत कई इलीगल काम भी करता है उसने बाद में अपने सभी काले कारनामो की पोल खोली अब पुलिस उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्लान बना रही है रमाकांत की तो पूरी जिंदगी अब जेल में ही बीतेगी विक्रांत मनी मन सोचने लगा अगर पुलिस को कहीं से रमाकांत का किसी पुलिस ऑफिसर के साथ कनेक्शन होने का सबूत मिल गया फिर तो बड़ा मजा आएगा, फिर एसएसपी एस सर का सीक्रेट मिशन भी पूरा हो जाएगा दोपहर को न्यूज सुनने में आई कि जेल के भीतर ही अशोक ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है अशोक पहले ही अपना सारा जुर्म कबूल कर चुका है उसे शायद पता है की अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी इसी खौफ में वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है हालाकि इस बार भी उसकी जान बचा ली गई है उधर पुलिस ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया था कि उन्नीस सौ के किडनैपिंग केस के मुजरिम पकड़े जा चुके हैं हालांकि इससे पहले ही ये खबर बाहर जा चुकी थी लेकिन पुलिस द्वारा सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने के बाद अब ऑफिशियली अनाउंस किया गया यह अनाउंसमेंट होते ही चारों तरफ मीडिया और न्यूज चैनल वालों ने खबर चलाना शुरू कर दिया था ये न्यूज चैनल वालों की तरफ ऐसी पुलिस के पास इंटरव्यू के लिए अनगिनित कॉल आ रहे थे लेकिन इन सब बातों में ना तो विक्रांत को इंटरेस्ट था और ना ही उसे इन सब से कोई मतलब था वो चुपचाप अपने केबिन में बैठा बोर हो रहा था आज विक्रांत बहुत दिन बाद काफी फ्री था अपनी चेयर पर बैठा वो टाइम काट रहा था और शाम के डिनर का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसे नैना के इन्विटेशन पर होटल ताज जाना था यू ही बोर होते होते अचानक से विक्रांत का ध्यान अपने टूल्स पर चला गया उसने सोचा की एक बार अपने सभी टूल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लू ताकि जब इन्हें यूज करना हो तो तब कोई कन्फ्यूजन न हो अब तक विक्रांत को एक बात तो अच्छे से समझ आ चुकी थी कि उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोई टूल यूं ही नहीं दिया जाता है कोई भी टूल तभी दिया जाता है जब उसको जल्द ही इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ने वाली हो टूल्स के बारे में सोचते हुए ही विक्रांत को याद आया कि अभी भी उसका अदृश्य कैमरा और माइक ऑन ही होगा तो क्यूँकी ये दोनों डिवाइस एक बार एक्टिवेट होने के बाद अगले अड़तालीस घंटों तक एक्टिवेट रहती है ऐसे में अभी इनके बंद होने में कुछ घंटे बाकी है विक्रांत ने पहले अपना अदृश्य कैमरा ऑन करके रमाकांत की हालत जाननी चाहिए कैमरा ऑन करते ही उसने देखा कि रमाकांत जेल में बैठा हुआ था कुछ पल तक रमाकांत की एक्टिविटी देखने के बाद ने अपना भी कर लिया। जो कि जिया की दोस्त विनीता के पास सेट था विक्रांत ये जानने को उत्सुक था कि कहीं विनीता और जिया के बॉयफ्रेंड आर्यन के बीच कुछ और बात बढ़ी या नहीं जैसे ही विक्रांत ने माइक ऑन किया उसके कानों में आवाज आनी शुरू हो गई मैं मैं इतनी देर से ये टेप देख रही हूँ अभी तक कोई नहीं दिखाई पड़ा मुझे नहीं लगता कि अब कुछ पता चलेगा। पता चलेगा। नहीं कब वो ख़रोंच मार कर गया होगा पता तो करना ही पड़ेगा एक भारी आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत को तुरंत पता लग गया कि ये का हस्बैंड था। तुम्हें पता भी है अब उस ख़रोंच के चक्कर में कार की एक साइड की बॉडी चेंज करनी पड़ेगी और ऑडी क्यू मॉडल की बॉडी चेंज करने में लाखों का खर्चा आता है एक बार मुझे वो कमीना मिल जाए ना तो मैं ये सारा पैसा उसी से वसूलूंगा उन दोनों की बातें सुनकर विक्रांत ने अनुमान लगा लिया की कोशिश कर रहे है विक्रांत को इस तरह के फैमिली ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपने अदृश्य माइक को बंद कर नहीं जा रहा था की अचानक से उसके कान में कुछ सुनाई पड़ा जिससे वो रुक गया बेबी सुनो सुनो इधर देखो ये देखो ओ गॉड विनीता अचानक से चिल्ला पड़ी उसका हस्बैंड भी उसके पास आकर खड़ा हो गया क्या हुआ क्यों चिल्ला रही है ऐसा क्या देख लिया ओ गॉड ये ये किसी आदमी के साथ लूटपाट हो रही है ना देखो विनीता ने घबराते हुए कहा देखो मैं मैं फिर से प्ले करती हूँ ये देखो पहले लूटपाट करने की कोशिश फिर उसको गाड़ी में किडनेप करके ले जा रहे है विनीता ने घबराते हुए कहा ये ये साजिद जैसा नहीं लग रहा है साजिद खान